ये अब ये भी बताया यज्ञ यज्ञ यज्ञ करते में में प्रसिद्ध जो अर्पण आदि है जो बाहरी यज्ञ करते हैं ना वैसे नैसे होता है यज्ञ में लेकिन अनुसार यज्ञ यज्ञ में कि में प्रसिद्ध जो अर्पण आदि है आज क्या था अध्यात्म था ना कि आत्मज्ञान रूप यज्ञ में अष्ट इस परमार सन्यासी के लिए ब्रह्म, हुआ। ब्रह्म ही है। अर्पण आदि मतलब क्या है कि अर्पण क्या है ब्रह्म वाय यज्ञ में जो अर्पण होता है वो सन्यासी के आत्मज्ञान रूप यज्ञ में आत्मज्ञान रूप यज्ञ में अर्पण क्या होगा ब्रह्म होगा वाय यज्ञ में जो अर्पण है आत्मज्ञान रूप यज्ञ में वो होगा भ्रम इसी प्रकार एक मिनट कट ज्यादा इसी स्थान पर अच्छा एक मिनट अभी हमें बोल लेना तो फिर देखते हैं पाठ आता है देखते हैं तो यहाँ पर अर्पण आदि है तो आदि तो से क्या लेना है आपका हविष तो बाह यज्ञ में जो हविष है वो आत्मज्ञान रूप यज्ञ में ब्रह्म है तथा बाह यज्ञ में जो अग्नि है वो आत्मज्ञान रूप यज्ञ में क्या होगा ब्रह्म और बाय ज्ञान यज्ञ में जो होम क्रिया है वो भी आत्मज्ञान रूप यज्ञ में क्या होगा ब्रह्म होगा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 ये लाई? मिलाइए अदित क्या लगा आपको इसमें मिलाया हाँ आइए ना इधर इधर आइए इधर आइए और कौन से पद सम्यक दर्शन हो गया एक एक मिनट मिनट सम्यक दर्शन हो गया तो अच्छा है तो इसमें यज्ञ तो संपादन है और इसमें क्या है सम्यक ज्ञान रूपे अध्यात्म यज्ञ है अच्छा हम्म अच्छा ये दो पद अधिक हैं समय ज्ञान रूप अध्यात्म यज्ञ अच्छा और यज्ञ संपादनम ज्ञान उत्पदे अच्छा ये दो पद अधिक लगाए हैं गए अच्छा अच्छा तो तो हाँ समय ज्ञान रूप अध्यात्म यज्ञ में और यहाँ पर हमने अध्यात्म कार्य क्या कर दिया था आत्म भी अब रुपय हाँ और जब इन इन पदों को अलग से जोड़ा जाएगा हमारे पास दो गीता की गी पुस्तक और उठा लगे उसमें मेज एक तो यही है और एक मेज पर है और किसी के बाद दूसरी पुस्तक है गीता प्रेस के अलावा अपना कहा जा रहा है क्या है वो देखना यद् ब्रह्म तद अर्पण ये जो ब्रह्म है वह अर्पण है जो ब्रह्म है वह अर्पण है अब इसका तात्पर्य क्या है ब्रह्म एवं ही अर्पण पांच कारक रूप से स्थित होकर पंच कारक देखेंगे कि ब्रह्म अर्पणो में ना यहाँ अर्पण ब्रह्म है तो अर्पण क्या हो गया करण कारक है कर्म, कर्म, कर्म कारक हो गया करण हो गया कर्म हो गया हhrad? और जिस देवता को उद्देश्य वो देवता क्या बन जाएगा संप्रदान बन जाएगा और अग्नि में होम करेंगे तो अग्नि क्या बन जाएगा अधिकरण बन जाएगा और जो हवन करेगा वो क्या हो जाएगा कर्ता, तो पांच फोन हुए कर्ता कर्म करण संप्रदान अधिकरण कौन कौन हुआ कर्ता कर्म करण संप्रदान और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 कि ब्रह्म ही अर्पण आदि पांच प्रकार के कारक रूप से स्थित होकर सतकर्थ होकर होकर मत चल रहा है की जो ब्रह्म है वो अर्पण आदि है अब इसका स्पष्टीकरण है ब्रह्म ही अर्पण इस आदि पांच प्रकार के कारक रूप से स्थित होकर व्रह्म ही कर्म करता है अब देखेंगे तो इसने के इस मत में क्या रहा है तत्रे। तत्र तत्र वैसा होने पर तत्र सति वैसा होने पर अर्पणादिशु अर्पण आदि बुद्धि ना निवर्त थे अर्पणादिशु अर्पण बुद्धि अर्पण सु नीचे लिखा है ना कि अर्पण आदि में अर्पण आदि बुद्धि निवृत्त नहीं होती है ध्यान देंगे की जो सिद्धांति का मत जो आया था कि अर्पण ब्रह्म है अर्पण क्या है अर्पण को क्या समझना है ब्रह्म है। तो अर्पण को ब्रह्म समझना है तो करना क्या है कि अर्पण को ब्रह्म समझना है तो ब्रह्म, है, तो ब्रह्म समझते समझते क्या होगा कि अर्पण बुद्धि निवृत हो जाएगी ब्रह्म बुद्धि रहेगी क्या होगा और कौन सी बुद्धि निवृत्त होगी अर्पण बुद्धि निवृत हो जाएगी ब्रह्म बुद्धि रहेगी अर्पण ब्रह्म है और क्या है हविष ब्रह्म है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 सिद्धांति के अनुसार तुम अर्पण में अर्पण बुद्धि निवृत्त करना है बल्कि क्या करना है ब्रह्म बुद्धि हाँ अर्पण आदि में अर्पण आदि तो अर्पण बुद्धि समाप्त ही कर देना है कि अर्पण जो है ना वो कैसा है कि वो रजत पीछ रहे है ना हाँ केवल ब्रह्म बुद्धि ही रखनी है क्योंकि ब्रह्म ही है तो अर्पण आदि में अर्पण आदि बुद्धि निवृत्त नहीं की जाती है किंतु ब्रह्म बुद्धि आदि रखे यहाँ भी अर्पण आदिशु का अन्य कर लेना किन्तु अर्पण आदि में ब्रह्म बुद्धि की जाती है दो बार अर्पण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 और जैसे नाम आदो ब्रम्हबुद्धि नाम आदि में ब्रह्म बुद्धि की जाती है ध्यान देना नाम ब्रम उपास नाम ब्रम नाम ब्रह्म में ऐसी उपासना करना चाहिए तो ध्यान देना नाम क्या है वाचक है और ब्रह्म क्या है वाच्य है ब्रह्म क्या है वाच्य है।, है और नाम क्या है उसका वाचक है वाचक क्या है की स्रोत का विषय वाचक जो है ना क्या होता है की उसका उच्चारण होता है किससे वाणी से उच्चारण होता है और स्रोत्र से सुना जाता है से सुना जाता है तो वाचक शब्द जो होता है वो स्रोत्र प्राय होता, होता है नाम जो है ना का भी से स्रोत्र का विषय हुआ वाचक शब्द और वाक्य स्रोत्र का विषय है क्या नहीं नहीं अब जैसे पुस्तक पद हो गया वाचक और ये क्या हो गयी वाच वाक्य हो गयी ना तो ऐसे वाक्य वाचक एक होते हैं की भिन्न होते हैं तो नाम वाक्य है की वाचक है वाचक है और ब्रह्म क्या है वाक्य है तो अलग अलग है ना वाचिक वाचत्व तो अलग अलग हो गए mm. तो फिर जो नाम और ब्रह्म एक नहीं हुए ना नहीं, फिर भी नाम नाम ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करते हैं कि है। फिर भी उसको क्या समझना फिर क्या समझना है क्या समझना है वही आय ज्ञान जानते हैं सर्वभावती सत्प्रकार ज्ञान के अभाव वाली सुखी को रजत समझना तो विष्णुत्व के अभाव वाले प्रतिमा को क्या समझना विष्णु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 ये भाष्यकार अपना मत कहते हैं कि आपका कहना सत्य है सत्यम या अर्थ अंगीकार अर्थ में है किस अर्थ में हाँ पूरा बात नहीं सत्यम एवं भी स्यात मतलब ऐसा भी होता ऐसा भी मतलब सत्यम का अर्थ सत्य है या ठीक है ऐसा भी होता यदि ज्ञान यदि की स्तुति के लिए प्रकरण नहीं होता है ऐसा लगाना यदि ज्ञान यज्ञ अर्थ हम प्रकरण न सत एवं भी स्यात यदि ज्ञान यदि कि सुखी के लिए प्रकरण नहीं होता तो ऐसा भी हो जाता ऐसा भी हो कब ऐसा हो जाता जब ज्ञान यदि सुखी के लिए प्रकरण तो नहीं तो तो होता तो ऐसा होता पर यह ज्ञान यदि सुखी के लिए प्रकरण इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है ध्यान देना अब ज्ञान यदि की सुखी के लिए प्रकरण है इसको भाषादार स्पष्ट करते हैं तू अत्र किंतु यहाँ पर तू अत्र जैसा मैं अन्य क्रम से पढ़ रहा ध्यान देंगे तू अत्रे यज्ञ अज्ञान अने क्रिया विशेषान तू अत्रे क्या कहेंगे तू अत्रे यज्ञ तो अनेकान क्रिया विशेषा अच्छा उपन्यास से ऐसा जोड़ लेना उपन्यास से तू अत्रे यज्ञश्दिता अनेका क्रिया ऊपर उपन्या श्रेयान्द्रम्यादान यज्ञपरि ज्ञानय सम्य दर्शन नहीं दुबारा देखेंगे ज्ञान ज्ञान इति श्रेयान् द्रम्यायाज्ञा ज्ञानयी ज्ञानय सम्य ज्ञानमस्तौति लगाइए तू अत्रु यहाँ पर यज्ञ यज्ञश्ता अनेकान क्रिया विशेषा से तू अत्रु इस प्रकरण में यज्ञ शब्द से यज्ञ शब्द से कही गई अनेक क्रियाओं को कह यज्ञ शब्दिता अनेकान क्रिया यज्ञ शब्द से यज्ञ शब्द से अनेक क्रिया विशेषों को कहकर कहाँ ये आदेश देखना ही प्रकरण में दैवे व परे योगिना पर ब्रह्मादन व परम यज्ञ यज्ञ और स्रोतराधीन इंद्रिया इस प्रकार जो सब ले लेना, सब ले लेना है समझी लगेगी इस प्रकरण में यज्ञ शब्द से अनेक क्रिया विशेषो को कहकर यज्ञ शब्द से अनेक क्रियाओं को कहकर अनेक क्रियाओं को कह कर श्रेयान द्रमयाज यज्ञाज ज्ञान यज्ञ अर्थ है इस प्रकार ज्ञान यज्ञ शब्दम सम्यक दर्शनम ज्ञान यज्ञ शब्द से कहे गए सम्यक दर्शनम ज्ञानम सम्यक दर्शन रूप ज्ञान की स्वूची करते हैं ठीक है इति इस प्रकार ज्ञान यज्ञ शब्दितम सम्यक दर्शनम ज्ञानम स्तौति ज्ञान यज्ञ शब्द से कहे गये सम्यक दर्शन रूप ज्ञान की स्ुति करते हैं किस प्रकार स्वची करते हैं श्रेया द्रम्ञास ज्ञान यज्ञ हाँ इस प्रकार की स्तुति करते हैं किसकी स्तुति करते हैं ज्ञान यज्ञ की तो यह प्रकरण किसका है प्रशंसा का का प्रकरण है इसलिए पूर्व पक्षी जैसा मानता है वैसा नहीं हो सकता है अब देखेंगे तो अब यह क्या अत्र जैसा हम अन्य विक्रम से पढ़ रहे हैं वैसे शब्दों को देखेंगे क्या अत्र ब्रह्मार्पणम इत्यादि इदम वचनम क्या क्या अत्र ब्रह्मार्पणम इत्यादि इदम वचनम ज्ञानस्य से यज्ञ सम्पादने क्या अत्र और यहाँ पर ब्रह्मार्पणम् इत्यादि वचनम ब्रह्मार्पणम् इत्यादि यह वचन या ब्रह्मार्पणम् इत्यादि यह श्लोक ब्रह्मार्पणम् इत्यादि यह श्लोक ज्ञानस्य यज्ञत्व संपादने समर्थनम समर्थम ज्ञान को यज्ञ रूप बताने में समर्थ है ज्ञान को यज्ञ रूप बताने में कौन समर्थ है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 पूर्व पक्षी के बारे में कहते है तू ये है न उसके साथ है इसी ध्रुवते है न किन्तु जो लोग ऐसा कहते है तू हाँ। ये इसी ब्रुवते जो लोग इसी ध्रुवते ऐसा कहते हैं क्या क्या कहते हैं ध्यान देना प्रतिमा याम विष्णु दृष्टिवत की प्रतिमा में विष्णु दृष्टि करने की तरह या प्रतिमा को विष्णु समझने की तरह प्रतिमा प्र को विष्णु समझने की तरह और देखेंगे यहाँ पर नाम, ना? और नाम आदि को ब्रह्म समझने की तरह नाम आदि को प्रतिमा में विष्णु दृष्टि की तरह और नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि की तरह नाम आदि में या ब्रह्म दृष्टि वक्त इस पद का अध्यान करेंगे पंक्ति बनाने के लिए किसका ब्रह्म दृष्टि हाँ नाम और क्या नाम आदिशु ब्रह्म दृष्टि और नाम आदि में क्या नाम आदि दृष्टि का अध्ययन करेंगे ब्रह्म दृष्टि नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि की तरह और फिर प्रतिमादिशु ब्रह्म दृष्टि छिप्यते में ब्रह्म दृष्टि की जाती है अर्पण आदि सु ब्रह्म दृष्टि छिप्य थे अर्पण अर्पण आदि में ब्रह्म दृष्टि की जाती है दोबारा लगाओ तू ये इकिब्रुवते किन्तु जो लोग ऐसा कहते हैं कौन जो जो टीकाकार है प्राचीन क्या कहते हैं प्रतिमा याम विष्णु दृष्टि हुआ थी की, प्रतिमा में विष्णु दृष्टि करने के समान क्या नाम आदिशु ब्रह्म दृष्टि दृष्टि का अध्यास करेंगे और नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि करने के समान प्रतिमा या कि प्रतिमा में ब्रह्म नहीं अर्पण आदिशु ब्रह्म दृष्टि क्षिप्य अर्पणादिशु अर्पण आदि में ब्रह्म की जाती है आदि मे मतलब दृष्टि अग्नि में ब्रह्म दृष्टि है अग्नि को ब्रह्म समझते हैं अभी समझते हैं लग गया जैसे प्रतिमा को ब्रह्म समझते हैं और नाम प्रतिमा को विष्णु समझते हैं और नाम को ब्रह्म समझते हैं उसी प्रकार अर्पण को ब्रह्म समझते हैं लगाएंगे तेसाम करते उनके मत में का क्या अर्थ है उनके, आ, उनके इस प्रकरण में यहाँ पर उक्ता ब्रह्म विद्या विवक्षिता ना ना पर लेना की उक्त ब्रह्म विद्या विवक्षित नहीं होती है उक्त ब्रह्म विद्या विवक्षिता उन लोगों के मत में इस प्रकरण में उप ब्रह्म विद्या होती है क्यों mm -hmm. क्योंकि ज्ञान से अर्पण आदि क्योंकि उनका ज्ञान अर्पण आदि को विषय करने वाला है क्योंकि उनका ज्ञान कैसा है mm -hmm. अर्पण आदि को विषय करने वाला है ब्रह्म को विषय करने वाला ऐसा ज्ञान होगा तो जो ब्रह्म को विषय करने वाला ज्ञान होगा तो ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म को विषय करने वाली होती है ब्रह्म विद्या अब उनका अभियान क्या है अर्पण आदि को विषय करने वाला इसलिए ब्रह्म विद्या नहीं है सिद्धांति ने बताया कि अर्पण ब्रह्म ऐसा विचार करना है तो अर्पण बुद्धि निवृत होगी वहां पर ब्रह्म बुद्धि ही रहेगी और इनके अनुसार वो अर्पण बुद्धि निवृत नहीं होगी हाँ तो फिर क्या होगा कि ब्रह्म विद्या नहीं हो सकती पूर्व पक्षी के अनुसार और ध्यान देना की यह यहाँ पर ब्रह्म गंतव्य वहाँ कहा गया है की उसके द्वारा प्राप्त ब्रह्म है तो प्राप्त ब्रम्ह कब हो सकता है जब उसमें ब्रह्म विद्या मानी जाए जब उसमें ब्रह्म विद्या मानी जाए अब ध्यान देना तो ऐसे जो है ना कि आयथार्थ ज्ञान से कभी मोक्ष होता है क्या नहीं। अर्पण में ब्रह्म बुद्धि जो पूर्ण पक्षी मान रहा है की क्यूँकी ब्रह्मत्व के अभाव वाले अर्पण को ब्रह्म समझना है पंक्ति लगाना दृष्टि जहाँ होती है ना वो अयथार्थी होती है दृष्टि कैसी होती है हाँ दृष्टि जो है ना पंक्ति देखना क्या दृष्टि संपादन ज्ञाने मोक्ष फल ना प्राप्त थे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 ब्रह्मयु केण गंतव्यम ऐसा वहाँ कहा जाता है कि उसके द्वारा प्राप्त फल क्या है ब्रह्म है ब्रह्म तो ब्रह्म का का मतलब फल का मतलब क्या है? फल क्या मोक्ष फल तो वो दृष्टि संपादन से हो सकता है क्या नहीं और यदि ऐसा माना जाए कि ज्ञान ये अच्छा दृष्टि से तो मोक्ष नहीं होगा पंक्ति सम्यक दर्शनम अंतरण मोक्ष फलम प्राप्त हम और सम्यक ज्ञान के बिना मोक्ष फल प्राप्त होता है या कथन विरुद्ध हो जाएगा यदि ऐसा मान लिया जाए कि समय ज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्त होता है तो ये कथन कैसा होगा विरुद्ध होगा ये कथन कब सार्थक हो सकता है जब वहाँ पर समय ज्ञान का प्रतिपादन माना जाए या जा ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन माना जाए अच्छा तो दृष्टि जो पूर्व पक्षी कहता है वो संभव नहीं है क्योंकि वहाँ मोक्ष फल है और मोक्ष तो दृष्टि से मिलेगा नहीं पंक्ति लगाएंगे क्या प्रकृत विरोधा और प्रकरण से विरोध है समय दर्शनम क्या प्रकृतम और यहाँ सम्यक ज्ञान का प्रकरण पंक्ति लगेगी क्या प्रकृत विरोधा और पूर्व पक्षी के अनुसार प्रकरण से विरोध है क्यों यहाँ पर सम्यक ज्ञान का प्रकरण है अब वो आयथार्थ दृष्टि का प्रकरण नहीं है किस प्रकार यथार्थ ज्ञान का प्रकरण है सम्यक ज्ञान का प्रकरण है तो बताते हैं कर्मण अकर्म यापस्वे इस प्रकार से यहाँ पर क्या यहाँ पर सम्यक दर्शनम यहाँ पर सम्यक दर्शन है कहा गया है सम्यक दर्शनम का कर लेना समय दर्शन का प्रकरण है प्रथम के अनुसार क्या करेंगे हाँ तो सम्यक दर्शन क्या प्रकृत आ रहा है नो तो कैसे तो कर्मण अकर्म या पश्चेदर्शनम कर्मणअर्म या पश्चेद यहाँ पर समय दर्शन प्रकृत है या सम्यक दर्शन का प्रकरण है और क्या और क्या अंत्य सम्यक दर्शनम और अंत में सम्यक ज्ञान का प्रकरण है और अंत में क्यों कस्य उपसंगा है की सम्यक ज्ञान का ही उपसंगार किया गया है सम्यक ज्ञान का ही हाँ यह सम्यक ज्ञान में ही प्रकरण का उपसंहार किया गया है सम्यक ज्ञान में ही प्रकरण का हाँ तो इसलिए प्रकरण किसका है यह सम्यक ज्ञान का है और वो का प्रकरण नहीं है इसलिए पूर्व का व्याख्यान ठीक नहीं इसी बात को बताते हैं श्रेयान द्रमया ज्ञान यज्ञ परम तत्व द्रव में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है तो ज्ञान यहाँ पर सम्यक ज्ञान की बात आई ज्ञानम लब्धवा पराम शांति अच्छे क्षति ज्ञान को प्राप्त होकर क्या है, है परा शांति को शीघ्र प्राप्त हो जाता है ये भी ज्ञान का प्रकरण है श्रेयान द्रमया श्रेयान द्रमया ज्ञानम लब् पराम शांतिम इत्यादि के द्वारा समय ज्ञान की स्तुति को ही करते हुए अध्याय उपीणा अध्याय समाप्त हो जाता है इत्यादि के द्वारा सम्यक ज्ञान की स्तुति को ही करते हुए अध्याय समाप्त हो जाता है तो सम्यक ज्ञान का प्रकरण हो गया ना ज्ञान भी को करते हुए ज्ञान ज्ञान होने पर ही इस प्रकार का प्रकरण है अब ये पूर्व पक्षी का कथन ठीक नहीं है इसको भाष्यकार कहते है देखेंगे कहा तकरण वहाँ बिना प्रकरण के या तब तक कर करते बिना प्रकरण के तब बिना प्रकरण के अकस्मात तब बिना प्रकरण के अकस्मात प्रतिमा या विष्णु दृष्टि प्रतिमा में विष्णु दृष्टि करने के समान अर्पणादु ब्रह्म दृष्टि उच्चते थे अर्पणादि में ब्रह्म दृष्टि कही जाती है इति या कथन असिध है अथवा यह कथन युक्ति युक्त नहीं है तत्प्रकरण तब बिना प्रकरण के अर्पणादु तकस्मात तब बिना प्रकरण तथा अप्रकरण तब बिना प्रकरण के अकस्मात अचानक प्रतिमा या विष्णु दृष्टि में विष्णु दृष्टि करने के समान अर्पणादो ब्रह्म दृष्टि उचित है अर्पण आदि में ब्रह्म दृष्टि कही जाती नहीं है, नहीं है। यथा व्याख्यात था जैसा इस्लोक का हमने व्याख्यान किया है जैसा यथा कि जैसे इस इस्लोक का हमने व्याख्यान किया है वैसा ही इस श्लोक का अर्थ है लगाइए ख्यात अर्थ वाला यह श्लोक यथा व्याख्यात अर्थ वाला यह श्लोक है मतलब इस की जैसी हमने व्याख्या की है वैसा ही अर्थ इस श्लोक का है यथा व्याख्यात अर्थ वाला श्लोक है थोड़ा दृष्टि और ज्ञान को समझ लेना प्रसंगता पूर्ण यहाँ भाषाकार में जो है ना ये प्रतिमा में विष्णु दृष्टि यह सब जो है ना यहाँ प्राचीन टीकाकार का मत माना है है ना लेकिन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 और इसको छोड़ करके बाकी सब कुछ ऐसा है अयथार्थ है सब कुछ ऐसा है अयथार्थ है उपनिषद वाष में फिल्म शंकराचार्य ने जो दृष्टि या उपासना को आयथार्थ ज्ञान कहा है उपासना को शंकराचार्य ने क्या कहा है अयथार्थ ज्ञान कहा है कि प्रतिमा प्रतिमा मतलब मूर्ति जो मूर्ति विष्णु मूर्ति पत्थर है उसको क्या समझते है वो भक्त लोग उपासक लोग विष्णु है शालीग्राम पत्थर को क्या समझते हैं विष्णु समझते है आयथार्थ ज्ञान है आयथार्थ ज्ञान कभी मोक्ष दे सकता है अच्छा तो ये कहा जरूर है यहाँ पर ये पूर्व पक्षी के प्राचीन टीकाकार के अनुसार शंकराचार्य को जीव उपासना है वो इसी प्रकार मान्य है तो उपासना से मोक्ष कभी हो सकता है नहीं। तो आय ज्ञान है लेकिन ध्यान देना ये उपासना जो करते हैं ना भक्तें वो उपासना क्या समझ करके करते हैं वो थोड़ा ध्यान दो कि भगवान सर्वव्यापक है कि नहीं है सर्व व्यापक विष्णु प्रतिमा में है कि नहीं है दे दे तो प्रतिमा में विद्यमान विष्णु की विष्णु समझकर उपासना करना यह कैसा ज्ञान होगा भाई प्रतिमा को विष्णु समझना आ यथार्थ ज्ञान है और प्रतिमा में विद्यमान विष्णु को विष्णु समझना कैसा ज्ञान यथार्थ ज्ञान है तो जो उपासक होते हैं वो इस दृष्टि से उपासना करते हैं और ये शंकराचार्य के सिद्धांत में यह बात किसी भी ग्रंथ में लिखी नहीं है शंकर सिद्धांत के किसी भी विद्वान का इधर ध्यान गया ही नहीं है लकीर की फकीर से चले जा है। रहे हैं शालिग्राम को विष्णु समझना ऐसा ज्ञान है अरे जो उपासक है वो पत्थर को विष्णु समझ रहे हैं जो शालिग्राम में विद्वान विष्णु को भी समझ रहे हैं तो फिर कैसे ऐसा ज्ञान हो गए उपासना तो लकीर के फकीर जो है ना ये सब ये लकीर की पीठते रहते हैं सब ये जितने इनके विद्वान लोग भी सब ही मूर्ख होते हैं आजे चिंतन अभी बड़े-बड़े विद्वान जिनके सभी भक्ति सभी कोई आये यथार्थ ज्ञान नहीं है थोड़ा विचार करके देखे तो सब मालूम होता है पर इनके सिद्धांत में कहेंगे कैसा ही इस विचार ही उनका किसी के नहीं है तो समझ गए आप अब जो मूर्ति पूजा करते हैं ना तो मूर्ति पूजा कोई पत्थर पूजा थोड़ा है तो भगवान की पूजा है साक्षात भगवान की पूजा है भगवान सब जगह विराजते हैं प्राण प्रतिष्ठा के समय भगवान का आह्वान किया जाता है वो तो भगवान ने आकर उसमें विराजते हैं वो गोलोक से आकर के बैतुंड से आकर के भगवान उसमें विराज जाते हैं आकर के तो भगवान उस मूर्ति को अपना शरीर रूप से स्वीकार करते हैं भगवान का शरीर हो जाता है तभी देखो नाम लेने दूध का भोग लगाया तो भगवान ने उसको स्वीकार कर दिया भगवान उसमें विद्यमान है भगवान का वो शरीर है भगवान दुद्दु, दुद्दु, का वो शरीर है अनुग्रह करने के लिए सभी शरीरों को तो। धारण करते हैं जो आपका भगवान ने उसको शरीर स्वीकार किया है वो सामान्य भक्ति करते हैं का वृंदावन में रंगजी मंदिर के पास एक है लहला बाबू का मंदिर तो बाबू ने जब प्राण प्रतिष्ठा कराई पहले तो पंडितों ने प्रतिष्ठा की वहां पर तो उन्होंने कहा लाला बाबू ने कि हम तो देखेंगे तो दोबारा तो फिर क्या था? जाड़े का दिन था बहुत ठंडी गृंदा बनने पड़ती है मक्खन रख के देखा मक्खन भूल गया पत्थर पे मक्खन भूलेगा और चेतन पे रख दो तो शरीर उष्णता होती ना प्राण आने से मक्खन भूल गया हाथ रखकर फिर देखा प्राण फिरने लगे है ना तो कुछ नहीं है ना ये कुछ आय उपासना नहीं है उनको समझ नहीं ना सभी उपासना भक्ति सब कुछ झूठा झूठा करते हुए स्वप्न अपने क्या अभोगति लोग कर लेते हैं है ना फिर वही मान प्रतिष्ठा ही सत्य रह जाती है जगत को मिथ्या कहते कहते हैं भंडारा सत्य हो जाता है मान प्रतिष्ठा सत्य हो जाती है भगवान तो मिथ्या होगा इनके लिए तो सुगुण तो विशेष है और मान बढ़ाई भंडारा इनके लिए सत्य हो जाता है उस माना यह कामना चल है अब है ना तो ऐसा हमने बताया ये दृष्टि कहीं मिलेगी नहीं आपको शंकर सिद्धांज की मिलेगी सर शंकराचार्य ने इसका वर्णन नहीं किया बाद वाले लोग तो, तो लोगों के स्तर पर और भी गिरा हुआ है शंकराचार तो बहुत महान है हुए हैं वो तो बहुत महान हुए हैं सर बाद वालों के स्तर और भी घटिया हो गया है शंकराचार्य बहुत बड़े भक्त थे भगवान के बहुत महान थे बाद वाले लोग जानते हैं क्या कहते हैं यदि कहें शंकराचार्य की थी तो शंकराचार्य बहुत बड़े भक्त थे तो इनके बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं कि शंकराचार्य तो जितने उन मठों के आचार्य होते हैं चारों मठों में सब शंकराचार्य कहे जाते हैं तो बाद वाले ने स्ुटी की एक मतलब है बाद वाले जो शंकराचार्य कहे जाते तो उन्होंने स्थिति की है आद्य शंकर जो स्वयं भ्रम में फिर स्थिति करेंगे एक बात दूसरी बात उन्होंने ये स्तुति जो की है वो अज्ञानियों को समझाने के लिए की है इसके लिए कि अज्ञानियों के लिए इसका मतलब वह स्थित स्थिति हाँ दो बातें ये सामने आती हैं लेकिन जो तो धरते हैं वो तो शंकराचार्य को भक्ति भगवान का बहुत महान मानते हैं शंकराचार्य को लेकिन जो यही कहने लगते हैं बारे में स्वयं हाँ किया वो तो ये सार्थ बात है ऐतिहासिक तो सत्य है वो तो स्वयं बड़े धरते थे अपने आचरण से उनको भी छोटा ही कर देते हैं क्या किया शंकराचार्य तो बहुत महान थे बहुत महान थे उन्होंने बहुत कुछ समझ को है तो ये जो है ना उपासना की दृष्टि है ये ध्यान देना इसका तो इसीलिए सब कुछ आयथार्थ है तत्व मछली बातों से जो तो ज्ञान होगा वही यथार्थ है बाकी सब यथार्थ इसलिए लगता है कहते कहते वे कहाँ से कहाँ चले जाते हैं सब में परमात्मा की डिमांड है ये आयथार्थ हो जाएगा क्या शालिग्राम तो तो और विष्णु जी परमात्मा की है क्या हो जाएगा उसमें और भगवान की पूजा छोड़ कर अपनी पूजा लोग ज़्यादा करवाते हैं आजकल के लोग युग का प्रभाव हो गया है सब दिन हो गया पूजा भगवान की दी जाती है पाठ भी हो आगे थोड़ा थोड़ा सा पाठ और देख ले यह तो हमने आपको तो दृष्टि बता दी हालांकि यहाँ पर पूर्व पक्षी के अनुसार लिखा है पर उपासना स्वयं शंकर सिद्धांत में उसी तरह की मान्यता है यहाँ तो बोले यहाँ ज्ञान है उपासना नहीं है भाष्यकार ने कह दिया पर जहाँ भी उपासना आया, भी है वो अथार्थी मानते हैं सिद्धांत नहीं यथार्थ नहीं तो ध्यान देना दो प्रकार का हो जाता है एक तो जैसे उपनिषद में आता है ना अन्नम ब्रह्म की अन्न है इसी उपासना को रोक में आता है अब ध्यान देना तो, तो अन्य ब्रह्म है अब यहाँ पर अन्न में विद्यमान ब्रम्म को ब्रम्ध नहीं समझना है क्योंकि वहाँ पर क्षुद्र फल बताया गया है अन्नम ब्रह्म है इसी उपासना का फल अन्न अन्य की प्राप्ति कहा गया है तो परमात्मा की प्राप्ति का क्षुद्र फल होता है क्या इसलिए वहाँ पर अन्य में ब्रह्म दृष्टि करना है वो अयथाथान है वो क्या है लेकिन सभी उपासनाएं आयथात ज्ञान में सभी उपासनाएं हाँ ये मतलब है जैसे कि नाम ब्रह्म है तो ये तो अयथार्थी है लेकिन सभी उपासनाएं अयथार्थ में है नहीं। ये ध्यान रखना है ना सभी उपासनाएं अयथार्थ नहीं है जो दृष्टियाँ कही गई है छोटे घर वाली वो यथार्थ है बाकी तो ऐसी यथार्थ है और ये कुछ शंकर मचान भी आई तो सबको यथर्थ कर देते हैं सब सब यज्ञ आय नहीं सब तो कुछ आयथर्क था है थोड़ा सा और एक दो लाइन देख लो सत्र सब वैसा होने वैसा होने पर वैसा होने पर अब सम्यक ज्ञान को यज्ञ समझ सम्यक ज्ञान के यज्ञ को समझकर, कर सम्यक ज्ञान को यज्ञ कहकर समझ लेना सम्यक ज्ञान को यज्ञ हाँ सम्य सम्पाद्य है ना? सम्य ज्ञान को यज्ञ बताकर यह ठीक रहेगा समय ज्ञान को यज्ञ या सम्यक ज्ञान की यज्ञ रूपता बताकर सम्यक ज्ञान की यज्ञ रूपता बताकर उसकी स्तुति के लिए किसकी सम्यक ज्ञान की स्तुति के लिए दैव योग इत्यादि ना अन्य यज्ञ अपनी इत्यादि के द्वारा अन्य यज्ञ अभी भी कहे जाते हैं किस प्रकार है? इत्यादि के द्वारा अन्य भी कहे जाते हैं आगे देखेंगे दैवे वे यज्ञ अभी पंचदशी में याद दिलाना किसी दिन दिखा देंगे ये जो है ना न सम्भवानी आया है ना येगा ही धर्म से अभी सदा परिप्राणाय साधु नाम दिना धर्म संस्थापना था और प्रकृति क्या है प्रकृति कैसा यही अभी जो आ चुका है ना प्रकृति में स्वाम अधा है हाँ ये पूरा बोले बोलो अपनी प्रकृति को बस में करके अपनी प्रकृति को बस में करके अपनी माया से प्रकट होता हूँ तो ये जो शंकर वाद से आया है इसके अनुसार प्रकृति श्रेय बड़ी है कि भगवान बड़े हैं शंकर वासी के अनुसार बोलना प्रकृति को भगवान बसने करते हैं कि भगवान प्रकृति के बस में हो जाते हैं भगवान है? क्या शंकर वासी है तो भगवान प्रकृति को बसने करते हैं प्रकृति में कम रिष्ठा है तिरगुणात्मिका प्रकृति को बस में कौन करते हैं भगवान तो प्रकृति क्या है भगवान के बसमें है और भगवान कैसे हैं जो भाष्य ने बताया ऐश्वर्य समग्र से हाँ समग्र ईश्वर्य समग्र ज्ञान है समग्र यश है सब कुछ है ना प्रकृति को बसमें करने वाले है भगवान बड़े है ना और में श्लोक ऐसा है जो माया रूपी काम धेनु का बछड़ा कहता है जीवो ईश्वर को ईश्वर को माया रूपी कामधेनु का बछड़ा कह है <खेंगे> तो धीनू बछड़े को जन्म लेने वाली बड़ी है कि धीनू बड़ी है उस दृष्टि से देनु... देनु देनु बड़ी है। तो वहाँ पंचायत माया को बड़ा बता रहा है माया का कार्य ईश्वर को बता रहा है अगले दिन दिखा दूंगा श्लोक में और शंकराचार्य जो है ईश्वर को बड़ा बता रहे हैं माया उनके बस में है ये कह रहे हैं पंचशिकार माया को बड़ा बता रहा है की माया से ईश्वर हो गया है तो ऐसे ही बताया ना पंचायत हो गया शंकर भाषा की तरह परिपूर्ण ठीक है वो वैसा चलता है हाँ आपको दिखा देंगे अगली बात दिखा देंगे उसने मायारू के धेनू का बछड़ा ईश्वर को कह दिया है कि मायारू की धेनु का बछड़ा है तो माया बड़ी हो गई ऐसा तो जबकि ऐसा है नहीं ये भाष्य के अनुसार ऐसा नहीं है तो भाषिकार के अनुसार तो ईश्वर जो है ना सर्वसम्मत है और भाष्यकार अपनी जगह ठीक है अब ये अगले दिन कल है ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णम दस्यू पूर्णम पूर्णम